राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम मुफ्त की चीजें मुन्ना और बीनु दो भाई थे मुन्ना को हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती कभी-कभी रास्ते चलते वो हाथ में छोटे-छोटे पत्थर उठा लेता और कंधे पर लटकी गुलेल का निशाना बनाकर यहां-वहां पत्थर मारता एक बार उसका पत्थर किसी उड़ती चिड़िया की जगह किसी की आंख में जा लगा उसके बाद वो बिनू के साथ भागकर कहीं कोने में छिप गया बिनू को ये सब अच्छा न लगता था लेकिन मुन्ना था जिद्दी जब भी बिनू उसे कोई बात समझाता तो वो यहां वहां की हांकने लगता एक दिन की बात है अरे वाह बिनू देखो तो हमारी गली के सारे खंभों पर नए बल्ब लगाए जा रहे हैं हां हां अब हमारी गली में बिल्कुल अंधेरा नहीं रहेगा अरे वाह देखो अंधेरा होते ही सारे बल्ब जल उठे हां कितना अच्छा लग रहा है मुन्ना दादाजी तो रात को सैर पर जाते थे तो उन्हें बहुत मुश्किल होती थी बेचारे कदम कदम पर लड़खड़ाते थे अब उन्हें मुश्किल नहीं होगी ओहो उनके बाद छोड़ो बिनू ये बल्ब जगमगाने से सारे गली में पड़ा कूड़ा कचरा भी तो साफ-साफ नजर आ रहा है और वो उस नुक्कड़ वाला सीवर का ढक्कन बोलू और रामू उतार के ले गए थे वो भी तो साफ नजर आ रहा है मैं सोचता हूं अरे अरे ये क्या कर रहे हो 1 2 3 इस गली में तीन बल्ब है आहा देखा मेरा निशाना अरे अरे, अरे ये क्या किया सारे बल्ब तोड़ डाले तुम चिंता ना करो कल और बल्ब लग जाएंगे और कल फिर तुम इन्हें निशाना बनाओगे और इस तरह हर रोज गुलेल चलाओगे मैं तो जा रहा हूं अरे अरे ओ तुम तो नाराज हो गए कहां जा रहे हो सुनो तो मुन्ना तुमने जो किया वह मुझे पसंद नहीं है हां हा हा मैं तो जरा रुकूंगा मेरे दोस्त आने वाले हैं सुना है पास वाली गली में भी नए बल्ब लगे हैं मुन्ना को बीनु ने बहुत समझाना चाहा पर वो ना समझा उसने कहा मुफ्त की चीजे हैं हम इने चाहें जैसे इस्तमाल करें हमारी मर्जी लेकिन बीनु बोला याद रखो मुफ्त की चीजें मुफ्त में नहीं आती। संपत्ति संपत्ति है सुनो तुम्हारी अरे मुफ्त की चीजें नहीं मुफ्त में आती सारी जन संपत्ति संपत्ति है सुनो तुम्हारी ध्यान से इसकी रक्षा करना अपनी समझ कर इनको रखना ये सबको देंगे संपत्ति है संपत्ति सुनो तुम्हारी सुनो तुम्हारी सुनो तुम्हारी एक दिन मुन्ना अपने दोस्तों का देर तक इंतजार करता रहा लेकिन वे ना आए आखिर उसने सोचा घर जाए मन ही मन यह भी ठान लिया कि कल स्कूल में उन दोनों की खूब धुनाई भी करेगा वो यही सोचते सोचते चलने लगा हल्के-हल्के बूंदाबांदी हो रही थी खूब अंधेरा था सहसा उसका पांव फिसल गया और वो धड़ाम से गिरा अरे हाय हाय रे बचाओ बचाओ अरे ये तो मुन्ना की आवाज है पिताजी जरा टॉर्च देना अरे ये तो सीवर में आधा लटका हुआ है बचाओ मुन्ना चलो विनय ऐसे मत खींचो धीरे धीरे आ जाओ मेरी हो रहा है इसके तो खून बह है खबरा नहीं तो घर है अच्छा ठहरो मैं मेरा बैग गली में घुप अंधेरा हो जाएगा अब अपनी टांगे तोड़ ली ना ओ ओफो मेरी टांग में बहुत दर्द है अरे जख्म गहरा है बेटा लेकिन ये शुक्र करो हड्डी बच गई वरना प्लास्टर चढ़ जाता तो अब मैं क्या करूं अपनी ये तोड़फोड़ की आदत छोड़ दो मुन्ना बीनु ने मुझे आकर बताया कि तुमने गली के सारे बल्ब तोड़ डाले हां बल्ब क्या है मुफ्त की चीजें हैं कल नहीं लग जाएंगी मुफ्त की नहीं बेटा इन सबका तो हम ही रुपया पैसा देते हैं नहीं नहीं पिताजी मैंने तो कभी भी रुपया नहीं दिए मैंने देखा था वे लोग आए थे और नई-नई बल्ब लगा गए थे उन्होंने पूरी गली में किसी से पैसे नहीं लिए और वे चले भी गए हो, हो, तुम ऐसे नहीं समझोगे पिताजी दादाजी तो ठीक हो जाएंगे ना अरे क्या हुआ उन्हें थोड़ी देर पहले दादाजी का भी पांव फिसल गया था और उन्हें चोट लग गई थी बिनू लेकिन लेकिन क्या मुफ्त की चीजें तुम्हारी आंखों में घटकती हैं इसीलिए तुम उसे गुलेल का निशाना बना देते हो न, ना ना नहीं तो चल हट उस दिन पार्क में जहां जगह-जगह लिखा था फूल तोड़ना मना है वहां ओ ओ ओ वहां वो वो तो पिताजी फूल तोड़ना मना है यह लिखा था पौधे तोड़ना मना है यह तो नहीं लिखा था इसलिए मैंने जड़ समेत पौधे उखाड़ दिए देखो बेटे तुम जो हर समय यह सोचते हो कि मुफ्त की चीज है इसलिए जेबों में भर लो यह बात ठीक नहीं है ठीक कैसे नहीं है मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं बहुत पुरानी बात है एक किसान था उसके चार बेटे थे बच्चे बड़े हुए किसान ने जमीन के चार हिस्से किए और अपने बेटों में बांट दिए अब चारों बेटे अकेले अकेले काम करने लगे चारों बेटे किसान को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देते थे इसी तरह दिन गुजरते जाते जब भी कोई त्यौहार आता किसान अपने बच्चों को कोई न कोई चीज भेंट में देता एक बार एक भाई का बैल मर गया जिस भाई का बैल मरा था वो रोता रोता अपने पिता के पास गया और बैल खरीदने के लिए पैसों की मदद मांगी किसान अपने चारों बच्चों से जो खर्च के पैसे लेता था उन पैसों से उसने अपने रुपए जमा कर लिए थे किसान ने अपनी सारी पूंजी अपने बेटे को दे दी ताकि वो बैल खरीद सके बेटा खुशी-खुशी नया बैल खरीद लाया अब किसान की जमा पूंजी समाप्त हो चुकी थी उसने बाकी तीनों पुत्रों को बुलाया और अपना खर्चा मांगा ताकि जीवन चला सके पुत्रों ने पूछा उसके सारे पैसे एकदम कैसे खत्म हो गए तब उसने बताया कि उसने अपने चौथे बेटे को बैल खरीद कर दिया है तीनों पुत्रों ने किसान को कुछ और पैसे दिए अपने बच्चों की मदद के लिए किसान के पास फिर पैसे जमा हो गए हां यह कहानी तो बहुत अच्छी है पिताजी और बेटा इसी कहानी के द्वारा मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि जिस तरह से किसान का पैसा बच्चों का पैसा था उसी तरह सरकार का पैसा हम सबका पैसा है पिताजी अब मुझे बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है इसीलिए अच्छी तरह सिर हिलाया जा रहा है हां बेटा जिस तरह से किसान अपने बेटों की मदद करता है उसी तरह सरकार हम सबकी मदद करते हैं पिताजी असल में मुफ्त की चीजें समझकर मुझे लालच आ जाता था यह पता ही नहीं था की वास्तव में ये चीजें हमारे ही पैसों से खरीदी जाती हैं हम न सरकार तो सब लोगों को सुविधाएं देती है रास्तों में बल्ब लगाती है कि लोग प्रकाश में रहें जगह-जगह पीने के पानी का प्रबंध है दुर्घटना ना हो इसके लिए लाल हरी बत्तियां लगे हैं चौराहे पर सिपाही होता है सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष हैं यात्रा के लिए बसों का प्रबंध है फूलों से सजे पार्क हैं हर जगह हमारी सुविधाओं के लिए प्रबंध किए जाते हैं मगर हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं हमें अपना ही भला बुरा ज्ञात नहीं रहता और उस दिन से मुन्ना ने भी मन ही मन ठान लिया कि ना तो किसी पर निशाना साधेगा और ना ही कोई तोड़फोड़ करेगा बल्कि जो तोड़फोड़ करेंगे उन्हें भी समझा-बुझाकर अपनी टोली में शामिल कर लेगा देखो तुम्हें भी कहीं ऐसे-ऐसे बच्चे मिले जो हर चीज अपनी समझकर जेबों में भरने लगे तो उनसे एकदम मारपीट हाथापाई शुरू मत करना उन्हें समझाना तभी वो समझ पाएंगे कि जो चीजें हमारी मुश्किलें दूर करती हैं जिनसे हमें इतनी सुविधाएं मिलती हैं हमें उनका ठीक-ठीक उपयोग करना चाहिए हमें सरकारी और सामाजिक संपत्ति का नुकसान करके अपना दुश्मन खुद नहीं बनना चाहिए वो सब लड़ते हरदम लड़ते हैं बिना बात के व्यर्थ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं बिना बात के व्यर्थ हमेशा झगड़ा करते रहते हैं अपने ही दुश्मन हैं उनको तुम बतलाओ अपनी ही जो जड़ें खोदते वो बच्चे फिर हैं अपने ही जो कि हर संपत्ति अपनी ही संपत्ति है अपनी संपत्ति की वो ही कर पाते हैं अलग-अलग होकर भी जो मिलकर एक हो जाते हैं